विक्रांत कुछ पल रुककर सोचता रहा और फिर उसने अगला सवाल किया क्या तुम्हें पता है कि मीरा का मर्डर किसने किया है क्या मैं समझी नहीं मैंने उसे नहीं मारा है क्या अनीता ने चौंकते हुए कहा उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह पुलिस वाला मुझसे ऐसे बेतुके से सवाल क्यों कर रहा है तुम बस हाँ या नाम है जवाब दो विक्रांत ने अनिता से कहा हाँ फिर से रेड लाइट जल उठी विक्रांत बिल्कुल कन्फ्यूज हो गया लाइट डिटेक्टर के रिजल्ट के हिसाब से ये तो क्लियर हो गया था कि मीरा का मर्डर अनीता ने नहीं किया था उसने बस मीरा की ओर चाकू से हमला करके उसे घायल किया था और डिटेक्टर के हिसाब से अनीता को भी ये नहीं पता है कि मीरा का मर्डर किसने किया है। एक बार के लिए तो विक्रांत को लाइट डिटेक्टर के सही होने पर शक हो गया लेकिन कुछ पल सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि लाईट डिटेक्टर सब कुछ बिल्कुल सही बता रहा है दरअसल अनिता को सच में यही लगता है कि उसने ही मीरा का मर्डर किया है जबकि लाई डिटेक्टर ने सब कुछ सही सही बता दिया है कुछ देर तक सब समझने के बाद विक्रांत ने अनीता से आगे सवाल किया अनीता उस रात क्या तुमने मीरा को घायल करने तक चाकू से वार किया था उसे मारा नहीं था मैं ब, मुझे पता नहीं मैं उस वक्त बहुत नर्वस थी मुझे याद भी नहीं है कि वो मरी थी या नहीं लेकिन मैं तब तक उस पर वार करती रही जब तक कि उसकी बॉडी ने हिलना बंद नहीं कर दिया था अनिता ने इतना बड़ा आंसर दिया था इस वजह से लाइट डिटेक्टर ने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया तब विक्रांत ने कहा प्लीज तुम बस हाँ जवाब दो यह सुनकर वहां बगल में खड़ी नैना को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत यह किस तरह की इंटेरोगेशन कर रहा है वो हैरानी भरी नजरों से उन दोनों को देख रही थी हाँ अनिता ने जवाब दिया और फिर हरी लाइट जल उठी विक्रांत फिर सोच में पड़ गया यानी उसे कंफर्म हो गया था कि मीरा की मौत दम घुटने से हुई थी अच्छा अब ये बताओ जब तुम मीरा पर चाकू से वार कर रही थी तब क्या वो मर चुकी थी या तुम उसकी डेड बॉडी पर चाकू से वार कर रही थी इस सवाल का क्या जवाब दे ये अनीता को नहीं समझ आ रहा था लेकिन तभी विक्रांत ने उसे आंखों से हामी भरने का इशारा किया फिर अनिता ने भी सिर हिलाते हुए कह दिया हाँ और फिर इस जवाब के साथ विक्रांत के दिमाग में हरी लाइट जल उठी ओ अब विक्रांत को सारी समझ में आ चुकी थी मीरा का मर्डर किसी और ने किया था और अनीता उसे मारने के लिए पहुंची तो उसके पहले ही वो मर चुकी थी इसका मतलब अगर मीरा के असली कतिल को पकड़ लिया जाए तो अनिता की सजा कम हो सकती है और हो सकता है कि वो दोबारा से अपनी हैप्पी फैमिली में वापस जा सके लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर मीरा का कतिल कौन था क्या विक्रांत को मीरा के असली कातिल का पता लग जाएगा यह सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को विक्रांत नैना ने विक्रांत को बाहर आने का इशारा किया विक्रांत के बाहर निकलकर आने के बाद नैना ने उसे थोड़ा परेशान होते हुए पूछा ये तुम क्या सवाल कर रहे हो उससे तुम उसे इंटेरोगेट कर रहे हो या फिर बस टाइम वेस्ट कर रहे हो क्या तुम मेरे काम करने के तरीके पर उंगली उठा रही हो तुम्हे मेरे काम करने के तरीके पर संदेह है विक्रांत ने कहा देखो विक्रांत मुझे पता है तुम अनीता की मदद करना चाहते हो नैना ने सीरियस होते हुए कहा लेकिन जिस तरह से तुम उससे सवाल कर रहे हो उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है और जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता है तब तक कानून की नजर में और पुलिस की नजरों में अनिता को ही मीरा का मर्डर माना जाएगा नैना अनिता की मदद तो तुम भी करना चाहती हो और शायद इसीलिए तुमने मुझे इतनी रात को फोन करके यहाँ बुलाया विक्रांत ने कहा हाँ इसीलिए तो अब मैं मैं रिग्रेट फील कर रही हूं। ना मैं इतनी रात को बुलाती और ना ही तुम मेरे ऊपर उल्टी करते नैना ने तुरंत ही व्यंगात्मक लहजे में विक्रांत को जवाब दिया अब जाकर विक्रांत ने पुरानी बातों को याद करने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसने नैना के ऊपर ही उल्टी कर दी थी विक्रांत को अपने किए पर बहुत शर्म आ रही थी उसने नैना की तरफ झुकी हुई नजरों से देखते हुए कहा हाँ आई एम सॉरी फॉर देट एक्चुअली कल रात को मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और फिर यहाँ गाड़ी में आते वक्त मेरे पेट में थोड़ी बदहजमी हो गई थी इस वजह से उल्टी हो गई मुझे इट्स ओके okay. अभी सिर्फ इतना बताओ कि अनीता का क्या करना है अनीता के नाम चार्जशीट बना दो नहीं ऐसे कैसे कर सकते हैं मीरा का कातिल कोई और है ना तो उसे अनिता ने मारा है और ना ही नितेश ने उसका मर्डर किया है अभी हमें असली कातिल को पकड़ना होगा विक्रांत ने तपाक से जवाब दिया हाँ लेकिन अभी ये बस हमारा गैसी है और अनीता ने जो बयान दिया है वो भी पुलिस रिकॉर्ड में मैच नहीं कर रहा है और सबसे बड़ी बात अनीता ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया है नैना ने कहा लेकिन तुमने देखा ना कि अनीता को खुद ये नहीं पता कि जब उसने मीरा पर हमला किया तब वो जिंदा थी या मर चुकी थी अभी हमें आगे इन्वेस्टिगेट करना होगा विक्रांत का इस केस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट देखते हुए नैना ने उसे थोड़ा एकांत में आने को इशारा किया और फिर उसने विक्रांत को एक सीनियर के तौर पर समझाते हुए कहा बात ना उठे विक्रांत को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि आखिर नैना उससे क्या कहना चाहती है वो बड़े ध्यान से नैना की तरफ देखने लगा इस वक्त उन दोनों के आसपास कोई और नहीं था फिर नैना ने विक्रांत को समझाते हुए कहा विक्रांत मेरे हिसाब से हमें अब ये केस यहीं खत्म कर देना चाहिए अनीता खुद सब कुछ कबूल कर रही है वो एक्सेप्ट कर रही है कि मीरा का मर्डर उसी ने किया है तो फिर हमें क्या पड़ी है सोचो तो अगर हमने केस यहीं क्लोज कर दिया और अनीता को ही मीरा का मर्डरर बता दिया तो फिर हमारा कितना फायदा होगा इतना पुराना केस सोल्व करने के एवज में हमें जो अवॉर्ड मिलेगा वो तो अलग है साथ ही प्रमोशन भी मिलेगा और फिर नाम भी बहुत होगा और अगर केस अभी क्लोज नहीं किया तो फिर उसका क्या रिजल्ट होगा वो तो मैं भी पता है ओ